श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद छप्पन अधर के मकान पर दुर्गा पूजा महोत्सव में जगन माता के साथ वार्तालाप श्री अधर के मकान पर नवमी पूजा के दिन दालान में श्री राम कृष्ण खड़े हैं संध्या के बाद श्री दुर्गा माई की आरती देख रहे हैं अधर के घर पर दुर्गा पूजा का महोत्सव है इसलिए वे श्री राम कृष्ण को निमंत्रित करके लाए हैं आज बुधवार है 10 अक्टूबर अठारह ई. तिरासी ईस्वी श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ पधारे हैं उनमें बलराम के पिता तथा तो अधर के मित्र स्कूल इंस्पेक्टर शारदा बाबू भी आए हैं अधर ने पूजा के उपलक्ष्य में पड़ोसी तथा तो जनों को भी निमंत्रण दिया है वे भी आए हैं श्री रामकृष्ण संध्या की आरती देख भाव विभोर होकर पूजा के दालान में खड़े हैं भावाभिष्ट होकर माँ को गाना सुना रहे हैं अधर गृह भक्त हैं और भी अनेक गृह भक्त उपस्थित हैं वे सब तेतापों से तापित हैं संभव है इसीलिए श्री राम कृष्ण सभी के मंगल के लिए जगन माता की स्तुति कर रहे हैं संगीत का भावार्थ हे तारिणी मुझे तारो अब की बार शीघ्र तारो हे माँ जीवगण यम भयभीत हो गए हैं हे जगत जन्य संसार को पालने वाली लोगों को मोहने वाली जगत जगतजन्य तुमने यशोदा की कोख में जन्म लेकर हरि की लीला में सहायता की थी तुमने वृंदावन में राधावन व्रज वल्लभ के साथ विहार किया रास रचकर रस में ही तुमने रास लीला का प्रकाश किया हे माँ तुम गिरजा हो गोपतनया हो गोविंद की मनमोहिनी हो तुम सद्गति देने वाली गंगा हो हे गौरी सारा विश्व तुम्हारा गुणगान गाता है हे शिवे हे सनातनी सदानंदमई सर्वस्वरूपणी हे निर्गुणे हे सगुणे हे सदाशिव की प्रिय तुम्हारी महिमा को कौन जानता है श्री राम कृष्ण अधहर के मकान की दुमंजले पर बैठ बैठक घर में बैठे हैं कमरे में अनेक आमंत्रित व्यक्ति आए हैं बलराम के पिता और शारदा बाबू आदि पास बैठे हैं श्री राम कृष्ण अभी भी भाव विभोर हैं आमंत्रित व्यक्तियों को संबोधित कर कह रहे हैं मैंने भोजन कर लिया है अब तुम लोग भी भोजन करो अधर की पूजा और नैवेद्य को माँ ने ग्रहण किया है क्या इसीलिए श्री राम कृष्ण जगन माता के आवेश में आकर कह रहे हैं मैंने खा लिया है अब तुम लोग भी प्रसाद पाओ श्री राम कृष्ण भावाविष्ट होकर जगन माता से कह रहे हैं माँ मैं खाऊँ या तुम खाओगी माँ करुणानंद रूपणी क्या श्री कृष्ण जगन माता को और अपने को एक ही देख रहे हैं जो माँ है क्या वही स्वयं लोक शिक्षा के लिए पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुई हैं क्या इसीलिए श्री कृष्ण भाव के आवेश में कह रहे हैं मैंने भोजन कर लिया है इसी प्रकार भाव के आवेश में देह के बीच षट और उसमें माँ को देख रहे हैं इसीलिए फिर भाव विभो होकर गाना गा रहे हैं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 तूसरी राग तथा मणिपुर चक्र में मल्हार राग है तू बसंत राग के रूप में हृदयस्थ अनाहत चक्र में प्रकाशित होती है तू विशुद्ध चक्र में हिंडोल तथा आज्ञा चक्र में कर्नाटक राग है तान मान लय सुर के सहित तू मन्द्र मध्य तार इन तीन सप्तकों का भेदन करती है हे महामाया तूने ने मोहपाश के द्वारा सबको अनायास बांध लिया है तत्वाकाश में तू मानो स्थिर सौदामिनी की तरह विराजमान है नंद कुमार कहता है कि तेरे तत्व का निश्चय नहीं किया जा सकता तीन गुणों के द्वारा तूने जीव की दृष्टि को आच्छादित कर रखा है भावार्थ माँ के गूढ़ तत्वों को सोचते सोचते प्राणों पर आ बीती जिसके नाम से काल भय नष्ट होता है जिसके चरणों के नीचे महाकाल है उसका काला रूप क्यों हुआ काले रूप अनेक हैं पर यह बड़ा आश्चर्यजनक काला रूप है जिसे हृदय के बीच में रखने पर हृदय रूपी पद्म आलोकित हो जाता है रूप में काली है नाम में काली है काले से भी अधिक काली है जिसने इस रूप को देखा है वह मोहित हो गया है उसे दूसरा रूप अच्छा नहीं लगता प्रसाद आश्चर्य के साथ कहता है कि ऐसी लड़की कहाँ थी जिसे बिना देखे केवल कान से जिसका नाम सुनकर ही मन जाकर उससे लिप्त हो गया अभया की शरण में जाने से सभी भय दूर हो जाते हैं संभव है इसीलिए वे भक्तों को अभय दान दे रहे हैं और गाना गा रहे हैं भावार्थ मैंने अभय पद में प्राणों को सौंप दिया है इत्यादि श्री शारदा बाबू पुत्र शोक से अत्यंत व्यथित हैं इसलिए उनके मित्र अधहर उन्हें श्री रामकृष्ण के पास लाए हैं वे गौरांग के भक्त हैं उन्हें देखकर श्री कृष्ण में गौरांग का उद्दीपन हुआ है श्री राम कृष्ण गा रहे हैं भावार्थ मेरा अंग क्यों गौर हुआ इत्यादि अब श्री गौरांग के भाव में आविष्ट हो गाना गा रहे हैं कह रहे हैं शारदा बाबू यह गाना बहुत चाहते हैं भावार्थ भावनिधि गौरांग का भाव होगा नहीं तो क्या भाव में हँसते हैं रोते हैं नाचते हैं गाते हैं वन देखकर कर वृंदावन समझते हैं गंगा देख उसे यमुना मान लेते हैं गौरांग सक सिसक कर रो रहे हैं यद्यपि वे बाहर गौर हैं तथापि भीतर वे कृष्ण हैं भावार्थ माँ पड़ोसी लोग हल्ला मचाते हैं मुझे गौर कलंकनी कहते हैं क्या यह कहने की बात है कहाँ कहूँगी ओ प्यारी सखी लज्जा से मरी जाती हूँ एक दिन श्रीवास के मकान में कीर्तन की धूम मची हुई थी गौर रूपी चंद्रमा श्रीवास के आंगन पर लोट पोट हो रहा था मैं एक कोने में खड़ी थी एक और छिपी हुई थी मैं बेहोश हो गई श्रिवास की धर्मपत्नी मुझे होश मिलाई एक दिन गौर नगर कीर्तन कर रहे थे चाँद यवन आदि भी गौर के साथ थे वे हरी बोल, हरी बोल कहते हुए नदिया के बाजारों में से चले जा रहे थे मैंने उनके साथ जाकर दो रक्तिम चरणों के दर्शन किए एक दिन गंगा तट पर घाट पर गौरांग प्रभु खड़े थे मानो चंद्र और सूर्य दोनों ही गौर के अंग में प्रकट हुए थे गौर के रूप को देखकर शाक्त और शैव भूल गए एक, एक मेरा घड़ा गिर पड़ा दुष्ट ननंदिया ने देख लिया था बलराम के पिता वैष्णव हैं, संभव है इसीलिए अब श्री राम कृष्ण गोपियों के दिव्य प्रेम का गाना गा रहे हैं भावार्थ सखी शाम को पा न सकी तो फिर किस सुख से घर पर रहूँ यदि शाम मेरे सिर के केस होते तो हे सखी मैं उसमें बकुल फूल पिरोकर यत्न के साथ भेड़ी बांध लेती शाम यदि मेरे हाथ के कंगन होते तो सदा बाँहों में लगे रहते सखी मैं कंगन हिलाकर कर हिलाकर चली जाती है सखी मैं श्याम रूपी कंगन को हाथ में पहनकर सड़कों पर से चली जाती जिस समय शाम अपनी बासुरी बजाता है तो मैं यमुना में जल लेने आती हूँ मैं भटकी हुई हरणी की तरह इधर उधर ताकती रहती हूँ सर्वधर्म समन्वय और श्री कृष्ण। बलराम के पिता की उड़ीसा प्रांत में भद्रक आदि कई स्थानों में जमींदारी है और वे वृंदावन पुरी भद्रक आदि अनेक स्थानों में उनकी देव सेवा और अतिथिशालाएँ भी है वे वृद्धावस्था में श्री वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर के कुंज में उनकी सेवा में लगे रहते थे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 पूजा पाठ आदि करते हैं परंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए उनमें व्याकुलता नहीं है संभव है इसीलिए श्री राम कृष्ण बलराम के पिताजी को उपदेश दे रहे हैं श्री राम कृष्ण मास्टर के प्रति सोचा क्यों एकांगी बनू मैंने भी वृंदावन में वैष्णव वैरागी का भेष ग्रहण किया था उस भाव में तीन दिन रहा फिर दक्षिणेश्वर में राम मंत्र लिया था लम्बा तिलक गले में कंठी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 देखने से वह साधारण लोगों की तरह जान पड़ता है मच्छरदानी के भीतर बैठा ध्यान करता है राजसिक साधक बाहर का आडंबर रखता है गले में जपमाला भेष, गेरुआ वस्त्र रेशमी वस्त्र सोने के दाने वाली जपमाला मानो साइन बोर्ड लगा कर बैठना वैष्णव भक्तों की वेदांत मत पर अथवा शाक्त मत पर उतनी श्रद्धा नहीं है श्री राम बलराम के पिता को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 उस समय कृष्ण और ठहर नहीं सकते गोपालों के साथ सामने आ जाते हैं